पत्रावली सतासी रेवरेन और ह्यूम को लिखे रेवरेंड और ए ह्यूम भारत के एक ईसाई मिशनन के निर्देशक जिन्होंने स्वामी जी को आबर्नडेल मासाचुचैठ से इकतीस इक्कीस मार्च अट्ठारह सौ चौरानवे को उन्हें एक सार्वजनिक विवाद में घसीट लाने के स्पष्ट उद्देश्य से लिखा था श्री ह्यूम का जन्म भारत में हुआ था उन्होंने अपने पत्र का आरंभ स्वामी विवेकानंद भारत के मेरे सहदेशवासी से किया था उनकी मान्यता यह थी कि ईसाई मिशनरी भारत में जो कुछ करते हैं या विदेश में भारत के विषय में जो कुछ कहते हैं सब ठीक है और स्वामी जी ही डिट्रायट अमेरिका में भारत तथा ईसाई मिशनरियों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं डिट्रायट उनतीस मार्च अट्ठारह सौ चौरानवे प्रिय भाई आपका पत्र मुझे यहाँ अभी अभी मिला मैं जल्दी में हूँ अतः मुझे क्षमा करें मैं कुछ ही बातों के संबंध में आपकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ सर्वप्रथम विश्व के किसी भी धर्म या धर्म संस्थापक के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं कहता आप हमारे धर्म के बारे में चाहे जो सोचे सभी धर्म मेरे लिए पवित्र है दूसरी बात यह है कि मिशनरी हमारी भाषाएं नहीं सीखते ऐसा मैंने नहीं कहा पर अभी भी मेरा अभिमत यह है कि संस्कृत की ओर दो एक को छोड़कर कोई भी ध्यान नहीं देता यह सच नहीं है कि मैंने किसी धार्मिक संस्था के विरुद्ध कुछ कहा है मैंने तो इस बात पर जोर दिया था कि भारत को कभी भी ईसाई धर्म में धर्मांतरित नहीं किया जा सकता है मैं इसको अस्वीकार करता हूँ कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने से निम्न वर्गों की स्थिति में कोई सुधार हो जाता है इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत के अधिकांश ईसाई सिर्फ कैथोलिक ही नहीं हैं वे अपने को ईसाई जातियाँ कहते हैं अर्थात वे अपनी अपनी जाति को अब भी मानते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदू समाज यदि अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति त्याग दे तो उनमें से नब्बे लोग हिंदू धर्म को पुनः स्वीकार कर लेंगे उसमें चाहे कितने ही दुर्गुण क्यों न हो अंत में आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना सह देशवासी कहकर संबोधित किया है यह पतला ही अवसर है पहला ही अवसर है जब भारत में जन्मे किसी यूरोपियन विदेशी ने वह मिशनरी हो या न हो गर्हित अपने एक देशवासी को इस प्रकार संबोधित किया हो क्या आप भारत में भी मुझे इसी प्रकार पुकारने का साहस करेंगे आपके जो मिशनरी भारत में जन्मे हैं उनसे कहिए कि भारतवासियों को यही कहकर पुकारें और जो भारत में नहीं जन्मे उनसे कहिए कि वे उनके साथ मानवोचित व्यवहार करें अन्य बातों का जहां तक संपर्क है यदि मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे धर्म या समाज का विचार भू एवं कहानीकारों के नृतान्तों के आधार पर निर्भर है तो आप स्वयं ही मुझे मूर्ख कहेंगे मेरे भाई क्षमा करें भारत में जन्म लेने पर भी मेरे धर्म या समाज के बारे में आप क्या जानते हैं यह सर्वथा असंभव है समाज इतना रक्षणशील है और सर्वोपरि हर व्यक्ति अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर ही किसी जाति व धर्म के बारे में अपना निर्णय करता है क्या बात ऐसे ही नहीं है अपने मुझे, आपने मुझे अपना देशवासी कहकर संबोधित किया है इसके लिए प्रभु आपका मंगल करे पूर्व और पश्चिम में बंधुत्व और सौहार्द का उदय अब भी हो सकता है आपका भाई विवेकानंद कुमारी मेरी हेल को लिखित डिट्राइट 30 मार्च अठारह प्रिय चौरानवे अभी अभी तुम्हारा तथा मदन चर्च का पत्र साथ ही मिला जिसमें रुपये की प्राप्ति की सूचना थी खेतड़ी का पत्र जिसे मैं तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे पढ़ने के लिए वापस भेज रहा हूँ आकर मैं बहुत खुश हूँ इस पत्र से तुम्हें मालूम होगा कि वे समाचार पत्रों के कुछ कतरने चाहते हैं डिट्रैट ने पत्रों की कतरनों के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है इन्हें मैं उनके पास भेज दूँगा अगर तुम्हें अन्य पत्रों से कुछ मिल सका तो अगर आसानी से हो सका तो उन्हें भेज देना तुम उनका पता जानती हो महाराज खेतड़ी राजपुताना भारत हाँ यह पत्र केवल पवित्र परिवार के पढ़ने के लिए ही हो पहले तो श्रीमती ब्रीड ने मेरी मेरे पास एक कड़ा पत्र लिख भेजा था फिर आज मुझे उनका एक तार मिला जिसमें उन्होंने मुझे एक सप्ताह के लिए अपना अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है इससे पूर्व मुझे न्यूयॉर्क की श्रीमती स्मिथ का एक पत्र मिला इसे उन्होंने अपने तथा तो कुमारी हेलेन गोल्ड तथा तो एक अन्य डॉक्टर नाम भूल रहा हूं कि ओर से मुझे न्यूयॉर्क बुलाने के लिए भेजा है क्योंकि लीन क्लब अगले महीने की दस तारीख को मुझे चाहता है इसलिए मैं अपने पहले न्यूयॉर्क जा रहा हूं और फिर उनकी सभा के लिए समय पर लीन आ जाऊंगा अगर आगामी ग्रीस्म में मैं चला नहीं जाता तो जैसा कि श्रीमती बैगली का आग्रह मैं एनी सकवाम जा सकता हूँ जहाँ श्रीमती बैगली ने एक सुंदर मकान ले रखा है श्रीमती बैगली बड़ी आध्यात्मिक महिला है और श्री पामर एक सुरासक्त व्यक्ति है लेकिन है बहुत ही अच्छे जिस अब अधिक क्या लिखूँ शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से मैं स्वस्थ हूँ प्रिय बहनों तुम सबको सतत आनंद की प्राप्ति हो हाँ श्रीमती मर्सन ने मुझे अनेक वस्तुएं भेंट में दी है जैसे लेटर होल्डर नेल सेट एक छोटा सा थैला आदि यद्यपि मैंने आपत्ति की विशेषतया नेल सेट को लेने से जिसका सीप का मूठ बहुत तड़क भड़क वाला है परंतु उन्होंने आग्रह किया और मुझे लेना पड़ा हालांकि मेरी समझ में नहीं आता कि यह ब्रश करने वाला यंत्र मेरे किस काम आएगा प्रभु उन सब कल्याण करे उन्होंने मुझे एक परामर्श दिया इस अफ्रीका पोशाक को शिष्ट समाज में कभी न पहनो जब मैं समाज के उच्च वर्गों का एक सभ्य हो गया हूँ हे प्रभु अब आगे क्या होने वाला है दीर्घ जीवन में कितने विचित्र अनुभव होते हैं मेरा अमित स्नेह तुम सब मेरे पवित्र परिवार के लिए तुम्हारा भाई विवेकानंद